चलना चाहता हूँ कबीर साहब कहते हैं मुझे घर ले चलो तुम्हारे सब पीड़ा और दुख को मैं मिटा जन्म और मरण तुम्हारा जब आकाशवाणी जुलावे ने सुनी है, तो चकित हो गया ओहो ये तो कोई बड़े महापुरुष है अब तो इनको घर लेके चलना चाहिए अपनी पत्नी को आदेश करते हैं अली अरे ऐसा करो ये तो बड़े साहब है और इनको घर ले, ले चलो।, चलो खुश हो गए और इतने, इतने खुश, खुश हो गए मुसलमानी भाषा में आगे कहते हैं कि अब क्या अब कहना बड़ी खुश, खुश हो गए और इतने खुश हुए धन्य हो गए आज अपने को ऐसे महापुरुष मिल गए यानी अब ऐसा लगता है कि संसार में हमारा नाम कभी नहीं मिटेगा हमारा नाम अमर हो जाएगा और हमारी आत्मा को अमर कर देंगे अब अपने को कोई बहुत बहुत बड़े बड़े सतगुरु मिल गए हैं, महापुरुष मिल गए हैं अब तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है आप इनको बालक ना समझो अपने घर ले चलो जुलावा जब घर ले चलते हैं तब कहते हैं मंद मंद गति से जल भी बहने लगता है और, और इसी प्रकार से सतगुरु भी मंद मंद गति से मुस्कुराने लगते हैं एक एक पालन करने वाली माँ को पाकर के और भी उसकी दे, उसकी देख देख तरफ हंसने लगते हैं, खुश होते हैं क्यों कई जन्मों से मिले हैं इसलिए कारण यही है और अपने भक्त का जो बोल है उसको पूरा करना है कि मेरे माता पिता को सतलोग लाओगे तब मैं आपको सतगुरु जानूंगा तो साहिब जुलाहा के घर आए संत सब दर्शन को जाना जब साहेब काशी में आए तो बड़े बड़े संत महात्मा सब दर्शन को चले साहेब जुलाहा के घर आए संत सब दर्शन को धाए सुमन सुर नब से बरसाए और विदी जन गाय दीन बंधु करुणा भवन और समन सकल दुख दंद और पंत चलायो जगत में गुरु किया रामानंद धर्मदास की मेटी भवन दिपीढ़ सतगुरु तो सजनों ये आपने भजन सुना मैं आपको फिर दूसरे भजन से जोड़ना चाहता हूँ जो ये प्रमाण है की कबीर साहब बिना माता पिता के संसार में अवतरित होते कृपा